नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में बातें मुलाकातें इस कार्यक्रम में और आशा करता हूँ आप सभी बिल्कुल अच्छे होंगे और आज नए साल का तीसरा दिन है तो चलिए एक बार फिर से मेरा मन कर रहा है कि आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर कहूँ और ढेर सारी खुशियाँ फिर से दुआओं के साथ आपको और आप इसी तरह जिस तरह से आप हाँ, हमें देख हमारे कार्यक्रम देख कर, खुश होते हैं मुस्कुराते हैं आपके चेहरे पर एक रौनक आती है बस उस रौनक को बना के रखिए अब देखिए छोटा सा काम आपको करना है कि कुछ भी हो जाए चाहे इधर उधर कहीं भी कुछ भी हो जाए लेकिन आप अपना अगर चेहरे का स्माइल बना के रखते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा आर्ट है आर्ट ऑफ स्माइलिंग तो इसको ध्यान में रखिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए इस पूरे इस साल के लिए तो आइए आज के इस शो में हमारे साथ राजस्थान से ही संतोष रावल जी जुड़ गए हैं तो उनका भी बहुत बहुत स्वागत है संतोष रावल जी बहुत बहुत स्वागत है कैसे है आप थैंक यू सर थैंक यू सो मच मैं बिल्कुल ठीक हूँ आप कैसे है आप बस आपको देख के बहुत अच्छे हो गए अभी <laughs> <laughs> तो आइए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूंगा रिलेट करेंगे संतोष रावल के साथ हम लोग बात करेंगे वो सिंगर भी हैं और अपनी लाओ की पढ़ाई अभी पूरा कर रहे हैं लास्ट ईयर है उनका और हमारे यहाँ से उनको बहुत सारी शुभकामनाएं वो पूरा करे ले जल्दी से और फिर इस म्यूजिक फील्ड में एक नया नाम एक नया पहचान बनाए ऐसी हमारी शुभकामना है और आइए विक्रांत जी मैं चाहूंगा कि संतोष रावल जी के लिए आप एक छोटा सा गीत स्वागत में जरूर सुनाइए अच्छा लगेगा और उन्हें भी जी सभी को मेरा प्रणाम और नमस्कार आइए आप लोगों के बीच एक सुखियाना तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी तो नहीं है वफाओ की हम से तब को तो नहीं है मगर इक आज हमारे तुझे को सड़प ले प तुम तुगे तड़पने पर नुम तुगे कभी मेरी कहा सजा तुझे तुम्हें दिल लगी भू जाओ नहीं पड़ेगी तुम्हें दिल लगी भू जानी पड़ेगी मोहब्बत देखो तुम्हें दिल लगी दिल लगी भूल जान पड़ेगी दिल लगी भूल जानी पड़ेगी तुम्हें तुम्हें लगी भूल जानी पड़ेगी मोहब्बत की राहों में बाहर तो से सड़पने पर नुम हसोगे mm. तड़पने से तुम कभी मेरी में देखो सजारे मत धप Madani dha pa dali saari dha pa madha pa madar madha pa saare ga bega madha ma ba ma ba ba ba baari dali saari saari dha pa ni dha pa madha pa madar madar madar saare ga pa dha pa madar saar. Hum dekhte mujhe, kya tum dekhte nahi? Yeh raat ki. आ, तो नहीं रात बिंते मांग था दुआ में देखो कहीं मैं कही तो नहीं हो रंग जो चढ़के कभी छूच न तुम्हे प्यारे प्यार होने लगेगा तुम्हें प्यार से होने लगेगा कभी मेरी सारा में सजा कर तो देखो तुम्हें दिल लगी भूल जा लगी मोहब्बत किरा हूं मै आकर सुखो तो सड़प में बने देना के तुम होंगे तभी मेरी खा में सजा तो दे बहुत और आशा करता हूँ आप सभी बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे तो आइये आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज के शो में हमारे साथ संतोष रावल जी है जिनसे हम लोग बातें करेंगे संगीत के बारे में लेकिन उसके पहले आइये उनसे जानते हैं उनके बारे में अभी किस जगह पे हैं, कहाँ पर है कौन कौन उनके साथ है और क्या करते हैं आप? अपने बारे में अपने परिवार के बारे में अंदर आता है मैं वैसे बेसिकली मुंबई में रहती हूँ लेकिन आ, आप सभी जानते है कोविड नाइन्टीन के चलते हम सभी यहाँ पे आए हुए है और मेरे घर से मेरे मम्मी हैं मेरे पापा है और मैं हूँ जी जी जी। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जैसे कि संगीत अपने आप में एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है जिसके बारे में हम लोग बहुत सारी चीजें जानने की भी हैं समझने की भी हैं और उसका अनुभव करने का एक बहुत ही अलग फील आता है बिना संगीत का जीवन नहीं है संगीत चाहे किसी भी विधा में हो तो मैं चाहूंगा कि संगीत के साथ आपका जुड़ाव कब से है और किस तरह से आप उसको देखते हैं थोड़ा सा आपने विचार हमारे साथ शेयर किए Uh, संगीत का जुड़ाव uh, मेरे साथ बचपन से है मेरे पापा जब मैं छोटी सी थी जब मैं स्कूल में तो पापा मेरे साथ गुनगुनाते थे वही मुझे उन्होंने ही मुझे गाना सिखाया है और आप इसे भगवान का आशीर्वाद कहें कि मुझे ये भगवान की देन से मिला है ये जो गॉडली गिफ्ट है जी गॉड गिफ्ट है और ऊपर वाले की तरफ से ये मुझे मिला है भगवान की तरफ से लेकिन मैंने गांव में रहने के चलते सीखने के लिए स्कूल पे म्यूजिक क्लासेस नहीं थे क्योंकि छोटा सा गांव है ना तो मैं हर संडे संडे को हमारे हाँ, एक गुरु थे मैं उनसे सीखने जाया करती थी लेकिन कुछ वक्त अच्छा, के चलते बीमार बीमार रहने लगे तो वहाँ पे मेरा सीखना जो है फिर मैंने अपनी ग्रेजुएशन कम्प्लीट की और उसके बाद मैंने मुंबई की तरफ अपना रुख किया संगीत को मैं इस नजर से देखती हूँ जो है ना वो एक नेचर है, एक इबादत है संगीत के बिना कुछ भी नहीं है चाहे एक छोटा बच्चा हो अमीर हो या गरीब हो संगीत के बिना कोई नहीं रह सकता बस निर्भर ये रहता है कि आप कैसा संगीत सुनते हैं या कैसा संगीत आप गाते हैं ये जरूरी संगीत आपको आध्यात्म से भी जोड़े रखता है वो आपको इंसानियत से जोड़े रखता है वो आपको एक सोल आपको फील करवाता है कि आप एक सोल है एक भगवान की एक आत्मा है लेकिन उसके लिए आपको बस ये पता होना चाहिए कि आप कैसा संगीत सुनते हैं संगीत आपको बड़ी से बड़ी मुसीबत से बाहर निकाल सकता है बड़े से बड़े डिप्रेशन से बाहर निकाल सकता है मैं संगीत को इसी नजर से देखती हूँ और इसीलिए मैं संगीत बहुत प्यार करती बहुत ही अच्छा आपने अपने अनुभव शेयर किया संगीत के साथ आपका जुड़ाव बचपन से ही रहा हालांकि छोटे गांव से रहे संगीत सीखने में वहाँ पर म्यूजिक क्लासेस वगैरह नहीं थे लेकिन फिर भी आपने गुरु जी से सीखा और फिर धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते रहे अभी भी आप सीख रहे हैं और गा रहे है तो मैं चाहूंगा की एक खूबसूरत संगीत हमारे दर्शकों को सुनाइए आपकी आवाज से रूबरू कराइएंगी एक प्यार का लता जी का जो बहुत ही प्यार वो आपको मैं जरूर सुनाऊंगी जी जी जी एक प्यार का की है जिंदगी और कुछ नहीं तेरी मेरी कहानी है एक प्यार का ला ला ला ला कुछ पा कर जी बहुत तो आइए आगे बढ़ते हैं और बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया और डूब के गाया आपने और आशा करता तो हमारे सभी दर्शक मित्रों अच्छा <laughs> जी, जी, जी, जी, जी। जी, जी। दीपक अरोरा ने मैसेज किया है आपके लिए और बहुत ही प्यारी आवाज और भारती सिंह ने होम शांति लिख के भेजा है थैंक यू सो मच भारती खुशी और विशेष दूसरे हमारे दीपक जी ने भी याद किया है तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ मंगल कामनाएं है करते हैं और भरत जी अगर आपको कुछ पूछना है भारती जी तो जरूर पूछ सकते हैं जरूर पूछिए आप मैसेज करिए अब आइए आगे बढ़ते हैं और संगीत के साथ जो है एक अलग हमारी जो है आस्था जुड़ जाती हैं जब हम लोग आस्था के साथ गाना शुरू कर देते हैं तो निश्चित तौर पर वो भाव विभोर कर देता है हम सभी को और एक अलग दुनिया की ओर हमें ले चलता है तो आइए एक और बात पूछना चाहूँगा जैसे आपके यहाँ टीचर्स नहीं थे तो गुरुजी अकेले ही आपको सिखाते थे तो वो कैसे सिखाते थे किस तरह से कितना टाइम लेते थे थोड़ा तो सा बताइए गांव में कैसे आपने संगीत का जो शुरुआत के चरण आपके कैसे भी थे उसके बारे में गांव में वो मुझे सिखाते थे उनके पास और भी लोकल एरिए के बच्चे जो है वो म्यूजिक सीखने के लिए आते थे वो करीबन एक या दो घंटे की क्लासेस हमारी होती थी, थी जिसमें वो वो राग अलंकार जो बेसिक पहले है से, वहां से वो मुझे सिखा देते थे थे काफी अच्छे गुरुजी हमारे जिनका नाम राकेश जी मेवाड़ा था हमारे यही के थे और उसके बाद जब मैं मुंबई गई तो वहा मुझे बहुत ही अच्छे गुरु मिले जिनका नाम है भट्टाचार्य जो बहुत नाम है उनका उनके काफी टी सीरीज के साथ में काफी सारे एल्बम्स है, है और अब मैं उनके यहाँ पे सीखती सर देखा जाए ना तो गाँव में आ, स्ट्रगल करना या एक लड़की का गाँव के एरिया से बाहर निकल के संगीत को सीखना थोड़ा हुँ। हुँ। हुँ। आ, मेरे मम्मी पापा की तरफ से मुझे आ, बहुत सपोर्ट रहा इसीलिए मैं इसे कंटिन्यू इसीलिए मैं इसे कंटिन्यू कर पाई बहुत, बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आए बहुत सारे बहुत सारी चीजें हुई इस दौरान मैंने अपने संगीत को नहीं छोड़ा मैंने ये सोचा है और आगे भी मैं आ, कहते हैं कि अगर किसी चीज को आप दिल से करने की कोशिश करोगे ना भले वक्त लेकिन एक दिन वो होगी ऐसा मेरा मानना है जी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आइए भारती जी ने एक सवाल पूछा है लिखते हैं जब कोई कंपटीशन में गाना गाते हैं तो डर क्यों लगता है और ऐसा क्यों होता है <laughs> तो सबके साथ ऐसा होता है भारती जी क्या बताए हम है ना लेकिन इसको जो है मुझे लगता है कि संतोष जी ठीक से बता पाएगी वैसे अब मेरा अनुभव दूसरा है लेकिन पहले हम लोग संतोष जी का सुन लेते हैं <laughs> संतोष जी बताइए ऐसा क्यों होता है, <laughs> लगता है कि या तो, तो इसलिए लगेगा या फिर शायद कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि मेरी तैयारी पूरी नहीं है शायद ये भी हो सकती है क्या मेरा ये मानना है कि चाहे आगे लाखों लोग खड़े हो या एक चाहे एक खड़ा हो या लाखों खड़े हो अगर आपकी तैयारी पूरी है तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं होती तो अगर डर लग जाता है हो जाता है सबके साथ होता है जब पहली बार कोई बड़े स्टेज मेरे साथ भी हुआ था हुँ, जब हुँ, मैं परफॉर्म किया था जहाँ पे नितिन मुकेश जी मनोहर उदास पंकज उदास ये सब आए थे मौजूद थे तो मेरे साथ भी लेकिन मैंने ये सोचा कि जब मैंने इतनी मेहनत की है इतने दिन से तैयारी की है तो मैं डरू क्यों या तो अच्छा होगा या फिर बुरा होगा लेकिन जो भी होगा हर <laughs> कुछ भी सीखने को मिलेगा अगर कोई कमी रह जाएगी तो जो आगे जानकार बैठे हैं वो हमें और रास्ता दिखाएंगे तो डॉक्टर लगना बहुत ही आम बात है इससे कभी नहीं डरना चाहिए बस अपनी तैयारी पूरी रख के कॉम्पिटिशन में पार्ट ऐसा मेरा मान। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भारती जी आपको उत्तर मिल गया होगा एक जो है दोनों चीजें सही हैं कि आप डरते क्यों हैं ये अपने आप से पूछिए तो कहीं ना कहीं आप अपनी तैयारी पे अविश्वास कर रहे हो अपने आप पे विश्वास नहीं है आपका और दूसरा जैसे कि अभी संतोष जी ने बताया की तैयारी की कमी होने से भी कभी कभी डर लगता है और कभी कभी हम लोग क्राउड में देखते हैं कि इतने लोगों के सामने कितना अच्छा परफॉर्म करना है हम लोग एक्सट्रीम को सोच लेते हैं तो उसके बारे में भी नहीं सोचना है आपको सिर्फ अपनी तैयारी अपने ऊपर विश्वास रख के बिल्कुल प्रेजेंटेशन देना है रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है अच्छा होगा बुरा होगा इसके बारे में क्योंकि अच्छा बुरा जो भी होगा वो परिस्थिति के अनुसार होता रहता है अब कितना भी अच्छा अच्छा है वो अगर सिचुएशन वैसा आ जाती है तो कोई और कुछ कर सकता है इसीलिए हमें जो है अच्छा बुरा का कभी भी ख्याल नहीं करना है Whenever we are in stage, और डर लगता है तो फिर जितना सीखा है जितना प्रैक्टिस किया उसमें भी पानी फिर जाता है तो इसी लीखे हमें जो है जब भी आप स्टेज पे जाए ये सोच के जाए कि मुझे अच्छा प्रेजेंटेशन देना मेरी जितनी मेहनत है उसका फल मिलेगा जैसा करेंगे वैसा फल पाएगा तो निश्चित तौर पे कर्म को हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं और फिर प्रेजेंटेशन आपको करना है कर्म आपको करना है तो अच्छा करिए डर के करेंगे तो नेचुरली वो चीजें जो है आसपास जाते जाते रुक जाएगा जबकि वो चीजें आपको आती थी इसलिए एग्जाम पेपर में भी डर गए हम लोग तो जितना आता था, था वो सीधा इधर से खाली होना शुरू हो जाता है डरे बिना आपन में जो याद है वो पहला लिखते जाओ करके चलेगा तो जो लिखते जाएंगे कंप्लीटनेस खुशी मिलेगी खुशी से और भी चीजें जो है अच्छी अच्छी चीजें याद आ जाएगी नहीं आ रहा है उसको भी अच्छी तरह से आप प्रेजेंट तो कम से कम कर पाएंगे इसमें अगर मुझे कोई पूछे कि संगीत कुछ मैंने सीखा नहीं है लेकिन संगीत के लोगों से मिलते मिलते मुझे बहुत सारी चीजें ऐसा लग रहा है कि हाँ ये ऐसी चीज ये ऐसी चीज पता चल रहा है तो निश्चित तौर पर संगत का असर होता है तो इसीलिए अच्छे लोगों के साथ अपना सहयोग बढ़ाइए आप अगर संगीत में आगे बढ़ना चाहते हैं कॉम्पिटिशन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपके आसपास में देखिए जो लोग आपकी तरह कंपटीशन में गए हैं उनके साथ दोस्ती करिए तो उससे भी आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा तो डरना नहीं इसीलिए कहा है ना डर गया सो मर गया क्योंकि डर <laughs> हमारा अपना है किसी ने हमको दिया नहीं और किसी ने किया भी नहीं तो इसीलिए डर जो है आपका अपना क्रिएशन है आपने उसको बनाया है तो तोड़ना भी आपको है मैं आपके डर को खत्म नहीं कर सकता हूँ आपको करना है <laughs> तो आइए आगे, आगे बढ़ते हैं संतोष जी बहुत ही अच्छा लग रहा है और हमारे सभी दर्शक मित्र जो है जुड़ गए हैं बड़े प्यार से दीपक अरोम शांति भेजा है उसके साथ यू करके आपके लिए लिखा है और संगीता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और सीखने के लिए संगीत सीखने के लिए मुख्य बातों पर ध्यान देने चाहिए जैसे वॉइस लिखा तो तो ये संतोष जी बता पाएंगे क्योंकि मैं गाता क्यूँकी हूँ तो वो है जी संतोष जी बताइए जी आ, संगीत सीखते समय सबसे पहले तो अगर को आपको अच्छा करना है तो आपको में रियाज करना पड़ेगा। हुँ, हुँ, और ओम का रियाजो होता है म्यूजिक में वो आपको मॉर्निंग चार बजे पाँच बजे उठ के करना पड़ेगा इसके अलावा आपको ठंडी चीजों से परहेज करना पड़ेगा जो फ्रिज का पानी <laughs> बर्फ आपको अगर आप अगर आप ज्यादा ठंडा खाएंगे तो आपका गला जो है वो खराब हो सकता है तो इसके अलावा आप रियाज करते रहिए जितना आप रियाज करेंगे सा, सा का रियाज करेंगे ओम का रियाज करेंगे ओम तो हमारा यूनिवर्स वर्ड है हमारी हमारे आराध तो वही हम निखारता है संगीत में जी अलावा तो कुछ हमें अपने व्यवहार व्यवहार को भी वैसा बनाना पड़ता है जितना मधुर संगीत होता है ना उतना ही मधुर अपने व्यवहार को भी बनाना पड़ता है ये भी एक बहुत ज्यादा जरूरी बात है और जितना कम हम, हम बोलेंगे अः जितना हम जरूरत से ज्यादा नहीं बात करें जितना जरूरत हो उतनी ही बातें करें हम ताकि जो है वो जितना रेस्ट करेगा उतना एनर्जी आपका म्यूजिक में लगेगा तो ये भी चीज़ है संगीत के अंदर और खाने पीने का भी ख्याल रखें ये मैं ज़रूर सही बात सही चलिए संगीता जी शायद मुझे लगता है कि आपको आपका जवाब मिल गया है संगीत या फिर गाना गाना है हमें सिंगिंग करना है तो निश्चित तौर पे गले से सिंग करेंगे हम लोग गले को ठीक रखना हमारा अपना फर्ज बनता है जितना आप उसको रेस्ट देंगे जितना आप उसका केयर करेंगे और अनवॉन्टेड चीज़ें जो गला को ख़राब करने वाले वो चीज़ों को ना डालें तो ज़्यादा बेटर है और फिर आप प्रैक्टिस मेन है रियाज मैन है जैसे संतोष जी ने बताया इन सभी चीज़ों का आप ध्यान रखिए और वैसे भी कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट तो जितना आप अच्छी तरह से रियाज करेंगे उतना ही आपका जो वॉइस है वो निकलेगा और आप अच्छी तरह से प्रेजेंट कर पाएंगे तो आइए आगे, आगे बढ़ते हैं बीके महादेवी जी ने भी गुड इवनिंग सर जी एंड संतोष जी आपके लिए भी याद किया है महादेवी जी ने आगे। तो आइए रिछा जी ने भी याद किया है गुड इवनिंग लिख के भेजा है रिचा जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अब संतोष जी मैं चाहूँगा कि जैसे गांव से फिर आप मुंबई चले गए तो मुंबई में और गाँव में काफ़ी डिफरेंस है तो किस तरह से आपने जो डिफरेंस देखा और फिर कैसे अपने आप अपने मैनेज किया और फिर गाने की की शुरुआत तो तो तो रही है तो उसके बाद फिर मैं कि सबसे प्यारा गीत एक और खूबसूरत भी आप सुनाएंगे हमें जी, <laughs> जी। लाइफ तो हम सभी जानते हैं बहुत ही नॉर्मल होती है आम जिंदगी होती है के। जब मैं यहाँ से वहां गई तो जब वहाँ का स्ट्रगल देखा वहाँ के लोकल ट्रेन में और डर तो तो लग है कि मैं ट्रैवल कैसे करूंगी कैसे क्या मैं कर पाऊंगी या नहीं क्या मुझे वापस हुँ, जाना हुँ, नहीं पर मैंने ये तय कर लिया था कि मुझे मुझे सीखना है अंदर के डर को मुझे जीतना है हम जितना डरते हैं ना उतना हमें आसपास के लोग भी डराते हैं और सिचुएशन भी डराती है हम जितना डर का सामना करेंगे उतना ज्यादा वो हम होता जाएगा और हम उसके अनुसार ढलते जाएंगे माहौल में में में तो मैंने के साथ में, लोकल में ट्रैवल करना सीखा अच्छा, मैं कहीं भी ऑडिशन था या रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाना है तो अपने मम्मा को साथ लेके मैं खुद ही वहां का एक ऐप है उस ऐप को डाउनलोड करके वहाँ के लोकल ट्रेन में ट्रैवल किया काफी बार ट्रेन मिस हुई लेकिन उसके <laughs> आ, हमने थोड़ा अपना जहां पे हम हम रहते थे से घर कभी -कभी ज को सीखना शुरू किया और जो भी जो भी वहाँ पे मुझे अपने रिकॉर्डिंग स्टूडियो में ले जा रहे हैं जैसे ऑटो वाला ले जा रहा है तो उनसे भी वे ऑफ टॉकिंग जो था ना वो अच्छा रखा ताकि क्योंकि अगर हम इंसान से अच्छे से बात करेंगे ना तो कोई इंसान तो बहुत मैनेज मैनेज हो जाते हो जाते हैं सब चीजें जाती आपने सही जगह ले जाता है तो आ, हाँ संघर्ष भरा बहुत रहा क्योंकि जहां मैं रही थी वहां पे मैंने पहली बार इतनी सारी भीड़ भाड़ देखी इतनी भाग दौड़ <laughs> पब्लिक में आ, और काफी दफा लोगों को गिरते हुए भी देखा तो डर भी जाती थी और मैं इकलौती बेटी हूँ मम्मी की पापा की तो वो थोड़ा अंदर से डर भी जाते थे बट uh, मेरे मम्मी पापा ने बोला कि हम, तेरे साथ और हम आगे बढ़ेंगे, से मैं मुंबई में भी संतोष जी बहुत ही अच्छा लगा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया गाँव से मुंबई का और मुंबई में जैसे की लोकल ट्रेन की आपने बातें बताई वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है पैर रखने की जगह नहीं होती फिर भी लोग जो है जाते हैं ट्रैवल करते हैं <laughs> कही कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा है मुंबई वालों पर और लोकल कम्युनिटी जो वहाँ की रहती है उनको तो सलामी है क्योंकि इतने रश में वो रोज ट्रैवलिंग करते हैं दो दो तीन तीन चार चार घंटे ट्रेन में उनका रश के साथ गुजरना पड़ता है और शाम को तो मेरे ख्याल से आपको चार पाँच ट्रेनें छोड़ने के बाद ही किसी ट्रेन में घुस पाते होंगे आप एंटर करता तो आइए आगे, आगे बढ़ते हैं संतोष जी मैं चाहूँगा एक बहुत ही प्यारा सा गीत सुनाइए और रुचि ने याद किया है दीदी प्लीज एक गाना <laughs> क्या सुनना रुचि आप क्या सुनना पसंद करेंगे कुछ अगर गाने का नाम लिख के भेज दीजिए या कुछ वर्ड भेज दीजिए वर्ड कोई एक शब्द भेज दीजिए तो ज़रूर गाएंगे ठीक है तो आई आगे बढ़ते हैं और रुचि जी के लिए आप कोई पसंदीदा अपना ही सुना दीजिए फिर रुचि का वापस अगर मैसेज आता है तो हम लोग उसका वो भी सुनेंगे <laughs> तो मैं आपको लता जी का ही गाना गाना सुना देती लग जा गले क्या आ, जा गाना है तो आप जरूर सुनिएगा स्वागत स्वागत। लग जा हसीरात हो mm. फिर मुलाकात से जन्म हो ना हो लग जागणी से हम नसीब से जी भर देख हमको करीब से फिर नसीब में ये बात हारमोनियम wow. wow. और बहुत सारे मैंने अः एक अभी थर्टी को मेरा एक शो था तो mm -hmm. उसके मान सारा मेरे फ्रेंड के, ही रखा हुआ है, मेरा हार आपको के दिल का दरिया <laughs> सुनना चाहती है और उन्होंने मैसेज किया है लवली वॉयस दीदी थैंक यू और फिर शीर्षा जी ने भी हैदराबाद से आपके लिए लिखा है तो आइए आगे बढ़ते हैं हैं और और मैं कि आप कुछ बातचीत करते हैं, फिर दिल का दरिया <laughs> सुनेंगे हम और जैसे कि स्टूडियो में जैसे हम लोग घर में प्रैक्टिस करते हैं रियाज करते हैं घर में गाते हैं एक घर के अंदर गाना और फिर स्टूडियो में जाके गाना उसमें काफी डिफरेंस होता है बहुत तो वो थोड़ा सा आप हमको बताइए क्योंकि कई हमारे यहाँ जो संगीत के कॉम्पिटिशन होते हैं इसमें आते हैं बच्चे तो, है, है, तो, है, है, तो स्टूडियो में क्या होता है किस तरह से और घर के अंदर किस तरह से हम लोग प्रेजेंटेशन देते हैं थोड़ा सा बताइए घर के अंदर कहीं ना कहीं आपको बाहर का नॉइज मिलेगा थोड़ा भले आप कितना भी पैक उसको रखेंगे बंद तो भी कहीं ना कहीं से आपको आएगा स्टूडियो भी है वो पूरा आ, मतलब एयर प्रूफ पे बिल्कुल भी बाहर के साउंड का आवाज नहीं आता है स्टूडियो के अंदर साउंड प्रूफ हो जाता है साउंड प्रूफ होता है अगर आप आ, न, और हाँ सबसे बड़ी बात कि वहाँ पे अगर ए भी चालू होता है तो उसे भी बंद किया जाए करते हाँ हाँ, वो भी बंद किया जाता है ताकि उसकी भी आवाज जो है में रिकॉर्ड ना हो सब कुछ साइलेंट होता है कहते कहते मैंने मैंने हुए कहते सुना है मुंबई के लोगों को कि इतना साइलेंट होना चाहिए स्टूडियो में इतना साइलेंट होता है कि अगर एक सुई भी गिरती है ना तो, तो भी आवाज आते। उसमें रिकॉर्ड हो जाता <laughs> इतना साइलेंट होता है तो इसीलिए वहाँ पे जो है ना वो फील आता है और एक एक शब्द आपका बारीकी से रिकॉर्ड होता है साउंड का uh, मतलब एकांत जगह का बहुत फर्क पड़ता है हम्म ये जो आप घर पे गाएंगे उसमें वो बात नहीं आएगी। दूसरी बात कि एक प्लेस होता है स्टूडियो जो होता है, एक वर्क प्लेस होता है। उस जगह होता। पे आपको प्रोफेशनल सिंगिंग वाली फीलिंग आती है की आप सिंगिंग सिंगर है आप एक जगह पे खड़े है और ये आपको प्रोफेशनल आपको वहाँ पे जाके अपना बेस्ट गाना है हुँ, हुँ, एक रीजन होता होता है है पे गाय की आपकी अच्छी आने का। अच्छी अच्छी आने हो जाती हैं जी जी रावल बहुत ही बात आपने बताया घर और स्टूडियो में क्या डिफरेंस होता है? वैसे रात दिन का डिफरेंस है ही है लेकिन अब समय को देखते हुए हम लोग जो है कुछ चीजें मैनेज करते हैं तो निश्चित तौर पे आप ये देखिए आपके आस में फैन ए ये सब चीजें आप बंद करके रिकॉर्ड करना चाहिए और देखना चाहिए कि कब रिकॉर्ड करें रात में रिकॉर्ड करें <laughs> तो कोई डिस्टरबेंस नहीं हो क्योंकि बाहर की नॉइज भी आ जाती है हाँ। तो वो थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है कि कितना आप कर सके उतना और अदरवाइज स्टूडियो में जा पाते हैं तो वेल एंड गुड तो वहाँ जाके ही रिकॉर्ड करे कोविड के समय में ये चीजें नहीं हो रहा तो इन चीजों का ध्यान रखना ये भी हम यहाँ से सीख पा रहे हैं तो समझ पा रहे हैं तो आइए आगे बढ़ते हैं अनु ने याद किया है आपको और लिखा है बहुत ही अच्छा और दिल का जरिया आपको सुनाना है लेकिन उसके पहले आइए मैं भुवनेश्वर जी से कुछ बातें करना चाहूंगा भुवनेश्वर जी ट्रिपल एम हैं काफी पढ़ाई करते हैं लेकिन पढ़ाई के साथ साथ उनका संगीत जो है कहीं रह गया था और फिर से उन्होंने उसको पकड़ के खींचा है और अभी रिटायर है तो पूरी तरह से वो प्रोफेशनल लाइफ खत्म हो गया और अभी वो संगीत के साथ डूबना चाहते हैं वो चीजें करना चाहते हैं तो कैसे वो आगे बढ़े बुनेश्वर जी बताइए थोड़ा सा क्या करते हैं आप संगीत के साथ अभी वर्तमान में में थैंक यू रमेश जी आपने तो तो पूरा, पूरा पूरा बता दिया बारे बैकग्राउंड बड़ी अच्छी बात है मैं छोटे उम्र से ही गाना गाता था बट ओपनली नहीं स्कोप मिला था ना सिकने का मैं पढ़ाई और नौकरी का पीछे ज्यादा ध्यान दिया एंड करते कर मैं बहुत इंटरव्यू दिया है बहुत कंपनी में काम किया है बहुत जगह पर काम किया है, से लेके छोड़ के कोल्यालपुर सीमेंट लार्सन एंड टूब्रो बर्गवान यूनिवर्सिटी और उसका बाद भी बहुत बहुत कोई भी आईआईटी नहीं छोड़ा मैं जहां बदनाई किया इंटरव्यू देने के लिए <laughs> तो मैंने इतने एक्सपीरियंस हो गया तो काम्पिटिशन तो का रमेश जी का साथ रहते, रहते रहते रहते और सारे स्टार मिटार देते देते देते लगता है नहीं मैं तो बहुत अच्छा मैंने सिंगर हो सकता हूँ मतलब कोशिश करने से मेरा पास है दम मैं अभी तो मेरा फैंस बहुत हो गया अभी मेरे कुछ स्टार में, में लोग मतलब बड़ा प्यार से सुनते हैं तो मैंने हाँ। गेन कर लिया एंड एंड देन देन नाउ आई एम फेलियर ऑफ भी मैं के लिए बहुत जगह पर रिजेक्ट भी हुआ बहुत जरा ऑडिशन दिया, तो दिया है। तो कोई बात नहीं। रमेश जी का बात याद जाता है की हम सीखेंगे हम मैंने पीछे हटेंगे नहीं हम हम आइएंगे या सीखेंगे इधर या हारेंगे नहीं हारेंगे हारेंगे नहीं नहीं नहीं डरेंगे तो हम इधर सीखेंगे या जीतेंगे तो इसीलिए सेमीफाइनल तक बहुत जगह पर गया मैम और मैं रमेश जी से जुड़ा रहना चाहता हूँ और संगीत का पूरा मैं डेली कम से कम एट आवर्स मैं हमेशा गाना गाता हूँ और मतलब चर्चा करता हूँ हारमोनियम सीखता हूँ अभी ट्राई करता हूँ मेरा कमिया है बहुत मैं जानता हूँ चलिए आपको हम आज देखते हुए छोटा सा गाना सुनाइए संतोष जी के लिए किशोर जी का 1964 का शांत ज्ञानेश्वरी फिल्म का थोड़ा सा गाना गाता हूँ जोत से जोत जगाते चलो जोत से जोत जगाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो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 सबको गले से लगाते चलो फेम की गंगा बहाते चलो फेम की गंगा बहाते चलो थैंक यू थैंक यू थैंक यू चलिए आपके चेहरे पे जो खुशी है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है गाना लेकिन आपकी बचपना है वो तो बच्चा आपका है जो दिखाई देता दिखा है वो हमें जो है इसीलिए बहुत सारी शुभकामनाएं आपको मंगलकामनाएं कामनाएं आइए आगे बढ़ते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है और आप बिल्कुल हिम्मत के साथ आप इन चीजों को कर रहे हैं इस उम्र में ये बहुत बड़ी बात है तो आइए आगे बढ़ते हैं फिर से संतोष रावल जी को हम लोग याद करते हैं उनसे बातें कर रहे हैं तो संतोष जी मैं चाहूंगा कि जैसे हम लोग बहुत सारी चीजें करते रहते हैं लाइफ में और एक साथ आप पढ़ाई भी कर रहे हैं और म्यूजिक के इस पैशन को भी बना के रहे हैं। दोनों का बैलेंस कैसे कर रहे हैं आपको कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ चीजें छूट रहा है कुछ मिस हो रहा है दोनों को संभालते संभालते कैसे उन चीजों को मैनेज कर पा रहे हैं मैं सही बात बताऊ तो मैं अभी जहाँ पे हूँ वहाँ पे जॉब करती हूँ अच्छा क्यों, अच्छा क्योंकि घर पे बैठ के क्या मतलब आप जितना काम उतना सीखने को मिलेगा और मेरे हिसाब से एजुकेशन एजुकेशन में में भी मुझे म्यूजिक म्यूजिक ही नजर नजर आता है और में एजुकेशन नजर आती है और आती मेरे हिसाब से जितना सीखते है उतना कम है मैनेज का ऐसा है कि कभी कभार मुश्किल हो जाता है मैं हुँ, आज, हुँ। जो सही सच है मैं वो बताऊंगी काफी मुश्किल पढ़ाई करे या गाना गाए है ना लेकिन फिर ये सोचती हूँ जितना ज्यादा अगर उतना ज़्यादा मेरा माइंड शार्प होगा हम्म शार्प होगा उतना मैं म्यूजिक को भी कैचअप कर पाऊंगी और पढ़ाई को भी और लॉ का है कि लॉ में मुझे बचपन से बहुत इंटरेस्ट है मैं वादी करती हूँ, मैं काफी सारे सोशल इश्यूज पे बात करती हूँ, करती स्टडी उनके ऊपर और जो भी देश में पड़ता है और बाकी मैं मॉर्निंग रियाज करती हूँ प्रॉपर तरीके से तो मेरा टाइम मैनेज हो जाता है मैं मॉर्निंग में रियाज करती हूँ नाइट में रियाज करती हूँ फिर उसके बाद में नहीं बहुत बढ़िया अच्छा बहुत अच्छा सुंदर <laughs> <थी। laughs> so, आपने बताया की कि किस तरह से आप तीनों चीजों को मैनेज कर रहे हैं एक आपका पढ़ाई अभी आखिरी साल है तो वकालत की पढ़ाई आप कर रहे हैं और साथ ही साथ आप काम भी कर रहे हैं और म्यूज़िक भी आप प्रैक्टिस करके सीख रहे हैं तो ये तीनों चीज़ें आप कर रहे हैं तो हमारी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएँ मंगल कामनाएं है करते हैं दुआएं करते हैं कि आप पढ़ाई पूरा करके संगीत के साथ अच्छी तरह से जुड़े और एक अच्छा जो है अपना पैशन को आगे बना के रखिए और उसमें कुछ अच्छा लोगों को दे ये हम शुभकामना करते हैं अब आइए दिल का दरिया अनु जी याद कर रही कि कब गाएगी दीदी और कब मैं सुनूँ बिल्कुल अः मुझे जितना भी आता है मैं बिल्कुल सुनाऊंगी उनको दिल का दरिया दिल का दरिया गया ही गया खुद को मुझे मेरी तू बन गया बात की होने की सच कह रहा तेरी कसम तेरे बिल निकम तुझे कितना चाहने लगे हम तेरे साथ हो जाएंगे खत्म तुझे कितना चाहने लगे हम अमीर जी को बड़ा अच्छा लग रहा है अमेजिंग लिख के भेजा है अमेजिंग दीदी करके चलिए आपको आपने कुछ सोचा था तो मैं चाहूंगा की फार्मर्स के लिए आप क्या बताना चाहेंगे और उनके क्या उनको कैसे हम लोग हेल्प कर सकते हैं किसान जो किसान जो अन्नदाता है हमारे देश का सफर कर रहा है इस दौरान इस... इस देश में मैंने कुमार हमारे जो कवि कुमार विश्वास है डॉक्टर कुमार विश्वास उनसे सुना था पढ़ा था कि किसानों को अपना मूल भाव तय करने का अधिकार होना चाहिए क्योंकि अगर उनको उनका मूल भाव तय करने का अधिकार नहीं होगा तो बाकी जो प्राइवेट कंपनीज है वो कहीं ना कहीं उनका हक ले जाएगी और वैसे भी आ, किसान आ, बड़ी मेहनत से जो है वो अन्न उगाता है और उसमें भी जो हमारे जो यूरिया होते हैं जो खाद्य पदार्थों में डाले जाते दे, हैं दे, दे, दे, दे। तो कहीं ना कहीं वो हार्मफुल होते हैं अगर किसानों को जो प्रॉपर बजट मिलेगा और वो अच्छी फसल उगाएंगे और यूरिया का प्रयोग कम करेंगे और जितना यूरिया कम प्रयोग होगा उतनी फसल अच्छी, अच्छी होगी और फसल अच्छी होगी हमारे देश के लिए हम हम सबके लिए वो हेल्दी होगी किसान जो है बहुत किसान का जो बच्चा है या किसान है बड़ी मेहनत से आगे बढ़ते हैं गरीब परिवार से भी होते हैं काफी तो उनका सपोर्ट करना बहुत जरूरी है सफर कर रहे तो मेरे से हम सभी को जो हमारे थाली में जो रोटी आती है वो किसान की मेहनत से ही आती है अगर किसान खेती करना बंद कर देगा तो शायद हम क्योंकि खेती करना वो हम जज नहीं कर सकते ज्यादा जानते हैं उसके बारे में आज अगर वो अपने हक के हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है जैसे मैं एक संगीत जगत से ताल्लुक रखती हूँ तो मैं संगीत के बारे में जानती हूँ भैया है ये संगीत जगत से ये ये संगीत के बारे में जानते हैं तो हमें किसान नहीं कह सकता कि आप ऐसे गाना गाइए वो हमें सुन सकता है तो उसी तरह से जब किसान खेती कर रहा है तो हम ये तय नहीं कर सकते कि, कि किसान को ये करना चाहिए क्योंकि वो हमसे बेहतर जानता है तो इस दौरान जो किसान के साथ जो हो रहा है वो नहीं सही नहीं हो रहा है कहीं ना कहीं उनको उनका मूल भाव तय करने का अधिकार मिलना चाहिए जय जवान और जय किसान का नारा दिया गया है आप सभी जानते हैं अगर किसान और जवान ये दोनों सलामत रहेंगे और अगर इन्हें इनकी सुरक्षा का अधिकार मिलेगा तो हम सभी सुरक्षित रहेंगे वरना हम सुरक्षित नहीं रहेंगे क्योंकि खाना होता है जो अन्न है वो हमें अंदर से मजबूत बनाते जैसा हम अन्न खाएंगे वैसा हमारा मन होगा ये हम सभी जानते हैं सही बात जवान जो है वो बॉर्डर पे हमारी रक्षा करते हैं और किसान जो है वो हमारे देश को अंदर से स्ट्रोंग बनाते हैं क्योंकि अगर हम अंदर से ही अगर मान लो शरीर से हम कमजोर हो गए और हमें कुछ बोलना है अपने देश के लिए या लड़ना है अपने देश के लिए तो हम कैसे लड़ पाएंगे अगर हमारा शरीर बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा पूरा का पूरा तो हम अपने देश के लिए बोल नहीं पाएंगे या हम कुछ नहीं कर पाएंगे अपने परिवार के लिए भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे तो इसीलिए हम सभी को उस रोटी का सम्मान करना चाहिए जो किसानों के जरिए हमारी थाली में आती है और हम किसानों के साथ खड़ा रहना चाहिए जवानों के साथ खड़ा रहना चाहिए हर तब तो. मेरा ऐसा मानना है तो हम यही प्रार्थना करते हैं कि जो भी उनकी मांग है वो पूरी हो और देश में आम जनता की भी वो कुछ कर सके क्योंकि तो जानेंगे तभी तो भूल पाएंगे मेरा ऐसा मानना है संतोष जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि हर व्यक्ति को अपना अधिकार है जीने का और उसे अपने तरीके से मना अपने कार्य को करते हुए जीना है तो चाहे किसान है चाहे संगीतकार है या चाहे कोई भी मजदूर हो तो सबको अपना अधिकार होना चाहिए और उसके बारे में उसको जानकारी भी होना चाहिए क्योंकि आगे आज ऐसा सिचुएशन है जहाँ पर उसके अधिकारों का व्यक्ति को कुछ तबके को पता है और कुछ तबके को उसका अधिकार के बारे में पता नहीं है और वो चीज़ें जब हम इंफॉर्मेशन पूरा उन तक पहुंचाएंगे तो निश्चित तौर पे उनको उस बारे में जानकारी मिलेगी और वो अपने अधिकार के लिए बोलेंगे या उसके लिए काम करेंगे तो निश्चित तौर पे हम सभी को उन चीजों तक उन उनकी इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचनी चाहिए उनका हक उनको मिलना चाहिए यही हमारा भी भाव रहता है और सभी लोग इन चीजों को पाना चाहते हैं अपना हक लेना चाहते हैं लेकिन वही है बात आज के समय में जैसे युग का प्रभाव कहा जाता है अधिकार को लेने के लिए भी लड़ाई करनी पड़ती है <laughs> जबकि अधिकार तो उसको दिया जाता है बच्चा है तो जन्मते ही वो वारिस बन जाता है आज सिचुएशन ऐसा है जन्म लेने के बाद अपने वारिस को पाने के लिए उसको लड़ाई करना पड़ता है <laughs> तो ये बड़ी जो विडम्बना है युग का है कलयुग का प्रभाव तो इन सारी चीजों को हमें थोड़ा सा समझना होगा हाइए हाँ, संतोष जी कुछ बताना चाह रहे हैं मैं बस ये बताना चाह रही थी कि ये सारा मामला ना सर एजुकेशन शिक्षा का है हमारे देश में आज भी काफी तबका जो है वो शिक्षित नहीं है अगर आ, होगा तो शिक्षित होगा तो उसको शिक्षा के जरिए सब कुछ पता चल जाएगा चल जाएगा हाँ शिक्षा के का कारण भी काफी जो है, है। चीजें रुक गई है।, है ना ये भी एक अच्छा चीज जी तो शिक्षा अगर सही तरीके से हमारे देश में शुरू हो जाए और जो काम बाकी चीजों पे होता है वो एजुकेशन पे होना शुरू हो जाए विद्यालय बच्चों के लिए लड़कियों के लिए तो हमारे देश में काफी कुछ अच्छा हो सकता है और सबसे इम्पोर्टेंट बात मेरा मानना है कि इस देश को एक शिक्षित नेताओं की भी जरूरत है बहुत मायने रख और भी एक चीज की जरूरत है कि जब लोगों को शिक्षित किया जाता है तो सीखना चाहिए खेती में नहीं जाना चाहिए उस टाइम <laughs> क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कम्युनिटी से रिलेट करते हैं कभी कभी हम लोग जाते हैं कम्युनिटी के साथ में तो मैंने देखा कि एक गांव में ओल्ड एज मना सबकी शिक्षा साक्षात्कार का मिशन चल रहा था तो वहाँ पर किताबें रखी गई है लाइब्रेरी में उन जगह पे और टीचर्स भी है दो सिखाने वाले समझाने वाले लेकिन वहां पर लोग नहीं जा रहे हैं। तो वो थोड़ा सा मुझे लगा कि ये चीजों के बारे में लोगों को जागरूक करना है तो कई बार होता है ना शिक्षा कोई आपके घर पे आके तो देगा नहीं आपको नहीं। आपको उसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना है आपको जहां से शिक्षा मिल रहा है शिक्षा तो सब जगह से मिलता है आपको सिर्फ आपको देखना है कि कहाँ से मिल रहा है आपका एज हो गया तो क्या हुआ आप पढ़ तो कभी भी किसी भी उम्र में सकते हैं और उसके लिए सरकार भी काफी कुछ ऐसे विद्यालय हर गांव में खोल के रखा है तो आप वहां जाके बैठिए सीखिए जैसा भी आपको सीखने का बनता है टाइम दीजिए उसके लिए तो चीजें आसान होंगी कुछ टाइम जरूर हर चीज में टाइम लगता है कोई भी नई चीज आप सीखना चाहते हैं पढ़ना चाहते हैं करना चाहते हैं उन सब के लिए टाइम जरूर लगता है अब खेती भी आपको सीखना पड़ा सीखने के बाद वो चीजें आ गई है ना बचपन से आप खेती में गए तब उन चीजों को सीखा आपने किया तो मेरा जैसा व्यक्ति मुंबई से शहर जाके या शहर से गांव जाके खेती डायरेक्टली नहीं कर सकता भले खेती का जानकारी भी हो उसके पास कि गहूँ ऐसे बोया जाते हैं सब ना इन्फॉर्मेशन उनके पास हो लेकिन फिर भी नहीं कर पाएगा क्यों जब तक प्रैक्टिस एक्सपीरियंस नहीं है वो चीजें उसके हाथ में नहीं आएगा तो इसलिए जरूरी है कि आजकल फार्मर स्किल बोला जाता है खेती करना एक स्किल है सबके बस की बात नहीं आप कर सकते हैं आप ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता यह आपके पास एक आर्ट है जैसे गाना है संतोष जी गा सकती मैं नहीं गा सकता क्योंकि उन्होंने उसके लिए बचपन से प्रयास किया विक्रम गा सकता है बचपन से प्रयास किया भुवनेश्वर जी प्रयास कर रहे हैं क्योंकि बचपन में उनका रह गया उनका पढ़ाई और पैसे के लिए चला गया टाइम लेकिन अभी फिर से उन्होंने कोशिश की कोशिश का हमने देखा रिजल्ट भी है तो इस तरह से हर चीज को सीखने के लिए आपको समय देना जरूरी है तो वो बहुत जरूरी है संतोष जी ने जिस तरह से कहा शिक्षा जरूरी है तो शिक्षा के लिए हमको भी आगे आना पड़ेगा और सरकार भी अपनी तरफ से प्रयास कर रही है और जितना हम उसके लिए रुचि दिखाएंगे चीची चीजें और भी अच्छी तरह से आगे, आगे। आएगी आइए संतोष जी तो अब वक्त हो गया है धीरे धीरे हम लोग फिफ्टी फाइव हमारा शो चल है और अभी मैं चाहूंगा कि एक छोटा सा मैसेज क्या देना चाहते हैं आप अपनी भावना अपने विचार हमारे सभी दर्शक मित्रों को और जो अभी बाद में में और बाद में सुनने वाले हैं उन सभी को एक मैसेज क्या देना चाहेंगे एक तो आपने कहा कि शिक्षा शिक्षा को इम्पोर्टेंट देना है एजुकेशन इंपॉर्टेंट है इसके अलावा लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना शिक्षा तो इम्पोर्टेंट है ही खुद भी जागरूक होना जरूरी है और अगर माता पिता भी जागरूक होंगे तो बच्चे भी उसी रास्ते पे आगे बढ़ेंगे तो हर तरह से शिक्षा और शिक्षा सिर्फ एक तरफा नहीं होती है शिक्षा आपके आपकी की शिक्षा सही संस्कारों की शिक्षा ये सभी मिलके ही एक अच्छे भविष्य का निर्माण करती है आपको जागरूक होना है शिक्षित होना है आपको कभी भी कैसे भी बाधा आ जाए हौसला नहीं हारना है हिम्मत कभी हारनी कुछ लोग कहते हैं कि पॉजिटिव नहीं नहीं पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि आप जैसा सोचोगे ना वैसा यूनिवर्स आपके साथ करेगा वैसा होगा धीरे धीरे धीरे धीरे चीजें बदलती जाएगी आप खुद अपनी आंखों के सामने देखोगे तो मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि चाहे जिंदगी में कितनी भी तकलीफ आ सबसे पहले आपको सही रहना है सच का साथ नहीं छोड़ना है और हौसला नहीं हारना हिम्मत नहीं हारनी और अपने चेहरे पर ऊपर वाले को याद करते हुए ईश्वर को भगवान को नहीं भूलना है और उसको याद करते हुए अपने चेहरे पे मुस्कुराहट बना के बस अपनी काम को मेहनत और लगन से करते जाना है बाकी सब अपने आप हो जाएगा जी जी, जी। चलिए मैं चाहूंगा अच्छा कि अब हम लोग अंतिम मोड पे हैं तो विक्रांत जी एक छोटा सा पीस सुनाइए उसके बाद संतोष जी एक छोटा सा पीस सुनाते हैं तो उसके बाद एंडिंग करेंगे अच्छा लगेगा म्यूजिक के बारे में हमने बातें की म्यूजिक के साथ ही एंडिंग करेंगे <laughs> विक्रांत जी एक छोटा पीस चार लाइन एक मुकड़ा सुनाइए आप फिर उसके बाद एक मुकड़ा संतोष रावत जी सुनाएंगे और फिर हम लोग पूरा कर Kaise ishaan ne barse? So, what do you want to say? Hmm. da da yon nada bari lambi judai bari lambi judai bari lambi judai thank you thank you so much bahut badhiya vikram आइए आप संतोष जी से सुनते हैं एक छोटा सा चलो आप भगवान को हमने याद नहीं किया मैं भक्ति सॉन्ग सुना देती हूं आपको ज़रूर दे दे भगवान को याद कर दे कैसी तुम्हारी मेरी चा धर उठ कैसी कैसे तुम्हारे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्मा मेरी चादर कैसी तूने मुझको को जग में भेजा निर्मल देकर आ आकर के संसार में मैंने इसको दाग लगाया जन्म जन्म वाह wow, क्या बात है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया थैंक यू सो मच बहुत ही अच्छा लगा बहुत ही प्यारा सा आपने सुनाया आखिरी में जी, और आशा करता हूँ हमारे सभी दर्शक मित्रों को भी अच्छा लग रहा है और संतोष जी बहुत सारी शुभकामनाएं मंगल कामनाएं और चाहेंगे कि आप बार बार आते रहें हमारे साथ जुड़े <laughs> और आपकी आवाज से सारी दुनिया जो है खुश होते रहे और सबको खुशी मिले इसी शुभकामना के साथ मंगल कामना करते जी। सब शुभकामनाएं ही आ, हम हमको आशीर्वाद देगी आगे बढ़ने का हौसला देगी जी, जी। अगर आपका आपका आशीर्वाद आशीर्वाद आप तो अगर आपका हम बच्चों पे रहा तो जी, जी, जी। जी। चलिए संतोष जी बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल कामनाएं ईश्वर आपकी सारी कामनाएं पूर्ण करें ऐसी हमारी शुभ प्रार्थना है दुआए है और विक्रांत जी एंड भुवनेश्वर जी आप दोनों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे साथ जुड़ने के लिए अपने विचार हमारे साथ शेयर करने के लिए तो मित्रों तो आज के इस एपिसोड में जिस तरह से हमने संगीत के साथ संगीत क्या है ये भाव हमने थोड़ा सा आपको रिप्रेजेंट किया और संतोष जी ने उसके बारे में बताया संगीत एक इबादत है और किस टाइप का संगीत सुनते हैं ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है आज के समय में तो आप जिस तरह का संगीत सुनेंगे उस तरह का वातावरण आप बना पाएंगे आपके मन के विचार आपके तरंग आपके भावनाएं संगीत के साथ रूबरू होते हैं तो इसलिए अच्छा संगीत सुनकर अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं और सुबह सुबह अगर इस तरह का भक्ति गीत आप सुन लेते हैं जिस तरह से अभी संतोष जी ने बहुत ही प्यारा सा गीत सुनाया इससे अपने आप को अगर मोटिवेट कर लेते हैं आप तो फिर आप जहाँ भी जाएंगे जो भी कार्य करेंगे निश्चित तौर पर भावना प्रदान होके प्यार से करेंगे और जो भी काम आप करेंगे उसमें निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी और न भी मिले तो आपका मन संतोषजनक ही रहेगा क्योंकि आप जो भी करेंगे अच्छा या बुरा वो ऊपर वाला देखेगा है ना क्योंकि आप भावयुक्त होके उसको समर्पित होके कर्म किया है तो अच्छा इंसान वही है जो कर्म के फल की इच्छा ना करे अच्छा कर्म करने के लिए अपने आप को मोटिवेट करे तो चलिए इसी के साथ फिर से एक बार बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं जय हिंद जय भारत होम शांति सबके मन तो भाती है बातें मुलाकातेंगो से उसको सजाए छिपी हुई प्रतिभा को हम आगे लाए बातें मुलाकाते बातें मुलाकाते